हमारा सारा जीवन ही गलत दिशाओं में चला जाता है तो आश्चर्य करना व्यर्थ है भगवान मिट्टी के तले अंधेरे का इकट्ठा होना तो कुछ समझ में आता है लेकिन ये आत्मिक के नीचे जो घना अंधकार है उससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। वो क्या है क्यों है और कैसे दूर हो सकता है ये हमें विस्तार से समझाने की कृपा करें जीवन के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 मैंने सुना है कि वो किताब तुम्हारे पास बाल जाते निश्चित लेकिन मैं तुम्हारा नहीं मित्र हैरान हुआ पुराना संबंध सिर्फ पढ़ने को किताब मांगता हूं किताब दोगुनी बाल जात में वाइल न का उसका कारण ये सब किताबें मैंने मांग मांग के इकट्ठी की ये सब चुराई नहीं ये जो हजारों किताबें मेरी लाइब्रेरी में दिखाई पड़ती इनमें एक भी मैंने खरीदी नहीं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 तो उससे पूछा कि पागल माना कि बहुत सस्ते हैं पैसे के चार मिले लेकिन उनका करेगा क्या उसने कहा कभी ना कभी तो 1950 लौट के आएगा तब देखना तब करोड़ों बरस जाएंगे पूर्व में लोग वर्तुलाकार समय को मानते हैं हर चीज फिर लौट के आएगी कोई चीज सता के लिए नहीं खो जाती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 जो मरण धर्मा है उसे भूलना कठिन जो मरण धर्मा है उसे जल्दी भोग लो गणित सीधा और साफ आत्मा अमृत है शाश्वत है वो संपदा खोने वाली नहीं वहां कभी कोई बीमारी प्रविष्ट नहीं होती इन सब कारणों के कारण वे तले अंधेरा है बुद्ध कितना ही कहीं जल्दी करो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 तुम अग्नि को भी लक्ष्मी की पूजा में लगाते जो ऊर्धोगी है उसको भी अधोगामी की तरफ लगाते तुम भी जलाते हो तो भी संसार को प्रकाशित करने के जैनों की दिवाली ज्यादा अर्थपूर्ण है वे इसलिए मनाते हैं दिवाली की उस रात महावीर महानिर्वाण को उपलब्ध हुए अमावस की रात महावीर ने ठीक रात चुनी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 तुम्हे उब जाती अगर तुम ऐसे समाज में रहते हो जहां स्त्रिया बुरका ओढ़ हुए तो हर स्त्री जो रास्ते से निकलेगी उसमें तुम्हारी उत्सुकता उस होगी वो चाहे भीतर कुरूप लेकिन बुरका उत्सुकता जगाएगा पश्चिम में लोग स्त्रियों में इतने उत्सुक नहीं समुद्र तट पर स्त्री नग में लेटी रहती हैं पास से लोग गुजर रहे हैं कोई देख भी नहीं रहा किसी को प्रयोजन नहीं स्त्री उघड़ा हुआ सत्य हो गई है अब उसमें कुछ छिपाने को नहीं पूरब के लोग ज्यादा चालबास्त, थे घूंघट गुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाए रखता रस कायम रहता और तुम्हारे समाज ने सब चीजों पर तो घूंघट डाल दिया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 बुद्ध उप गए बाप की भूल थी क्योंकि बाप ने सारी सुंदर स्त्री इकट्ठी कर दी बुद्ध का जन्म हुआ तो जोशियों ने कहा कि ये लड़का या तो तीर्थंकर होगा बुद्ध पुरुष हो जाएगा और या चक्रवर्ती सम्राट होगा स्वभाव था बाप ने सोचा कि तीर्थंकर होने में क्या सार भिक्षु सन्यासी होने में क्या रस चक्रवर्ती सम्राट हो तो मेरे अहंकार को रसोगा सारी दुनिया का राजा बन जाए तो बाप ने जोतियों से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसे तीर्थंकर होने से कैसे रोकू बस यही भूलोगे। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि सब स्त्रियों पर घूगट डाल दो सब स्त्रियों को मुसलमान बना दो जहां भी ये जाए दरवाजा बंद पाए जहां भी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 इसके बगीचे के फूल पत्ते भी सूखने के पहले अलग कर दो क्योंकि तो हो सकता है पूछे कि फूल कैसे सूख गया शायद उससे संकेत मिल जाए और पूछने लगे क्या मैं भी आज जो फूल जैसा खिला हूं कल फूल जैसा सूख जाऊंगा जैसे तो सूखे फूल मत देखने दो सर्दी का अलग महल बनाओ जहां गर्मी रहे गर्मी का अलग महल बनाओ जहां सर्दी रहे वर्षा के लिए अलग इंतजाम करो तो बुद्ध के पिता ने तीन महल बनाए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 वो उप गए जल्दी ही मन हर चीज से उप जाता है संसार से नहीं उब पाता क्योंकि संसार तुम्हें मिल ही नहीं पाता वो, वो कैसे धनी उप सकता है धन से गरीब कैसे उबेगा गरीब तो रस बना रहे समाज ने ऐसा ढांचा बनाया है जिसमें तुम्हें जरा जरा सी बूंद टपकती मिलती जीवन कभी तुम भरपेट नहीं जीवन को ले पाते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 शराब पीने की मनाही शराब पीने नहीं कभी शराब में बड़ा रस जो भी न भोगा हो, हो उसमें रस होता है क्योंकि तो उसका अभाव खलता है शराब कभी पीने नहीं उसमें बड़ा रस था बड़ा परेशान था 24 घंटे पर शराब का ही ख्याल आता था कि लोग न मालूम कैसा मचा ले रहे हैं रास्ते पर शराब ही झूमता निकलता है पता नहीं भीतर कैसी झूम चल रही है मस्ती चल रही है कौन सी प्रसन्नता है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 नियम तोड़ा स्वतंत्रता की घोषणा की वो मालिक हुआ तुम उसे रोक नहीं पाए सारी दुनिया रोकने की कोशिश कर रही थी ना रोक पाए मुल्ला नीन का बेटा एक छोटे से पौधे को खींच रहा था आकर उसने खींच लिया कि मैंने उससे कहा तूने गजब किया तेरी अभी इतनी ताकत नहीं फिर भी तूने पौधा खींच लिया उसने कहा और ये भी तो देखिए कि सारी दुनिया उस तरफ लगी थी सारी पृथ्वी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 तो स्त्री याद आए, स्त्री मिले तो ज्ञान याद आएगा तुम स्त्री को भी आधा आधा भोग पाओ, वो जो कुनकुनी कुनकुनी बुद्धि है वो छुटकारा नहीं पा तुम पूरे कहीं भी नहीं मैं तुमसे कहता हूं पूरा भोग लो और तुम छुटकारे हो जाओगे तुम बाहर हो जाओ, तब तुम समझ पाओगे कि बुद्ध के कहने का क्या अर्थ है उसके पहले नहीं तुम भोजन करते हो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 जितना तू खा सके और वो दादा डंडा लेकर उसके पास बैठ गए जब वो पूरा खा चुका और घबराने लगा उसके दादा ने कहा आज पूरा ही करना टोकरी पूरी खत्म करनी है लेकिन मुझे अब वमन की हालत हो रही उसने कहा वो वमन हो जाए उसकी फिक्र नहीं लेकिन टोकरी पूरी करने में डंडा है मेरे पास आज हालत उल्टी हो गई रोज डंडा फल न खाने के लिए था फल खाया कि डंडा पड़ा आज डंडा फल खाने के लिए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 तुम्हें उस सीमा तक जाना पड़ेगा जहां तुम्हारे सब सुख दुख हो जाएं इसे स्मरण इस रखो जहां तुम्हारे सब सुख दुख हो जाएं वहीं सन्यास का जन्म और वहीं से दिए के नीचे का अंधेरा मिटना शुरू होता क्योंकि तब रोशनी भीतर लौटने लगती तब ये यात्रा समाप्त हुई बाहर कुछ भी नहीं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 कल से तो सब ठीक कर लेना